कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की अंतिम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सत्रह मंत्रों तक का अठारह मंत्रों तक का विचार हो चुका है अर्थात तो पूरी वल्ली का विचार हो गया है सत्रहवे मंत्र को कहा जाता है कठोपनिषद रूपी संपूर्ण ग्रंथ का उपसंहार वाक्य और अठारहवा मंत्र है आख्यायिका का, का उपसंहार वाक्य उपनिषद तो प्रारंभ हुई थी अध्याय के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के एक प्रकार से चौदहवें मंत्र से और आख्यायिका प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र से ही शुरू हुई है वो है उपनिषद जन्य विद्या की प्रशंसा करने वाली उपनिषद विद्या जो है ब्रह्मात्म एकत्व बोध उसका महात्म्य आख्यायिका से प्रकट होता है तो सत्रहवे मंत्र में उपनिषद का उपसंहार करते हुए कहा गया कि जो स्वतः पूर्ण है यानी देश, काल, वस्तु से अपरिचिन्न है सबकी अंतरात्मा है वह प्राणियों के हृदय रूपी रधे रूपी उपाधि वाला होकर के पुरुष की उपाधिभूता बुद्धि का गोलक हृदय अंगुष्ठ परिमाण वाला होने से अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहलाता है वह तत्वसी वाक्यागत है और उस तम पदार्थ का शोधन करने के लिए बताया गया कि तम प्रवृहेत मुंजाद उत्तम स्वात्त शरीर तो जैसे मुंजा नामक घास से उसके अंदर विद्यमान ईशिका को शलाका को निकाला जाता है बड़े सावधानी से ऐसे ही सावधानी से कार्यक्रम संघात के साथ अपन न त्वर्थ का विवेचन करना है शोधन करना है और फिर शोधित तवर्थ तो जो साक्षी है उसके स्वरूप में और शोधित तो तदर्थ के स्वरूप में स्वतः कोई भेद नहीं है दोनों निर्विकार चेतन है और दो इसलिए कहा जा रहा है कि उपाधि के कारण दो से लग रहे थे उन उपाधि से विविता दो से लगने वाले चेतन दो नहीं एक ही है उन दोनों का एकत्वरूप वाक्यर्थ का अनुभव कर ले ये कहा तम विद्यात शुक्रम अमृतम इससे कि उसे यानी शोधित तो तुमर को शुक्र अमृत शब्दित शोधित तदर्थ से अभिन्न रूप से ग्रहण कर ले अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में ग्रहण करें यही तो संपूर्ण कठोपनिषद का अर्थ है ब्रमात्मेकत्व उसका उपसंहार हुआ और तम इति पर तम विद्यामृतम इस वचन का दो बार कथन तथा इति शब्द का प्रयोग करके श्रुति यह बता रही है कि उपनिषद समाप्त हुआ और अठारहवे मंत्र में आख्यायिका का समापन करते हुए कहा गया कि यमराज के द्वारा नचिकेता ने जो यह ब्रह्मात्म एकत्व बोध रूपा विद्या प्राप्त की है उससे नचिकेता ब्रह्मनिष्ठ हुए ब्रह्म विद्या से पहले आविद्यक तादात्म्य कार्यक्रम संघात के साथ होने से बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से बुद्धिस्थ जो रज है धर्माधर्म रूप कर्म वह बुद्धि बुद्धितादात्म्यापन्न नचिकेता मान लेते थे कि कर्म मेरा है मेरा धर्म है वो मेरा ही गुण है तब तक वो सरजा थे लेकिन यमराज जी से जैसे ही उपनिषद अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति उन्हें हुई तो वे विरज हो गए अनेक कर्म बंधन से रहित हो गए और मृत्यु हुए का अर्थ है अविद्या तथा काम रूप जो मृत्यु है उससे भी रहित हुए अविद्या है अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान ये भी बुद्धि का धर्म है बुद्धिया है विपरीत प्रत्यय रूपा अविद्या और इच्छा भी बुद्धि का धर्म है और बुद्धि के साथ तादात्म्य जब तक रहेगा तब तक अविद्या काम रूपी मृत्यु से ग्रस्त होकर के अपने आप को मर्त्य मानेगा मरण धर्म मानेगा और जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि बोध यमराज्य से प्राप्त हुआ नचिकेता को तो नचिकेता विमृत्यु हो गए मतलब मृत्यु का आश्रय अविद्या काम रूप मृत्यु के आश्रय रूप बुद्धि से विविक निर्विकार ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर रहे हैं उससे वे ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मभूत है का अर्थ तो केवल नचिकेता को ही यह ज्ञान प्राप्त होने से जीवन मुक्ति प्राप्त हुई ऐसी बात नहीं है ये कहा जा गया कि अन्योपि तो दूसरा भी कोई नचिकेता के तरह इस उपनिषद के अर्थभूत ब्रह्मात्म एकत्व एक का अनुभव कर लेता है वह नचिकेता के तरह ही वीरज विमृत्यु हो करके ब्रह्म प्राप्त हो जाता है ये चर्चा अठारहवे मंत्र में हुई अब जो अंतिम मंत्र है उन्नीसवा ये शांति मंत्र है उपनिषद का भी उपसंहार हुआ आख्यायिका का भी उपसंहार हुआ तो जिस उपनिषद का अध्ययन अध्यापन हुआ कठोपनिषद का अध्ययन अध्यापन रूप कार्य में कभी प्रमाद प्रमादवशात कुछ त्रुटियां हुई होगी शिष्य के द्वारा भी और आचार्य के द्वारा भी उन त्रुटियों के शमन के लिए और शमन निमित्त निमित्तक रागद्वेष जो एक दूसरे के प्रति होंगे उनके निवृत्ति के लिए प्रार्थना रूप यह मंत्र है अंतिम मंत्र इसका उत्तर लिखते हैं भास्कर भगवान कि प्रमाद कृत अन्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इं शांति उच्चते शिष्य और आचार्य का जो प्रमाद निमित्तक अन्याय है अन्याय यानी एक प्रकार से अध्ययन में तथा अध्यापन में त्रुटि है गलती है जानबूझ करके नहीं प्रमाद प्रमादवसाद जो त्रुटियां हुई तो विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था तो अन्याय के कारण ये विद्याग्रहण यानि विद्याध्यन ये, विद्या ये शिष्य का व्यापार है विद्याग्रहण और विद्या प्रतिपादन आचार्य का व्यापार है तो ये विद्याग्रहण निमित्त शिष्य में शिष्य के द्वारा हुआ जो दोष और विद्या प्रतिपादन निमित्त आचार्य के द्वारा हुआ जो दोष क्यों होगा तो प्रमाद प्रमादकृत अन्यायन तो प्रमाद निमित्तक आलस्यादि कारण अन्याय के कारण जो अध्ययन अध्यापन निमित्तक दोष दोनों के द्वारा संभव है हा प्रमादवशाद नहीं जान बुझ कर तो करेंगे ही नहीं तो प्रशमार्था यम आख्यायिका तो उस दोष का प्रशमन हो इसके लिए ये शांति मंत्र है प्रशमनार्था यम शांति उच ठीक है हाँ, हाँ।, हाँ। इसलिए कि जो व्यवहार होता है ज्ञानोत्तर ज्ञानोत्तरकालीन जो व्यवहार होता है वो होता है आ, वो जो बाधित अनुवृत्ति से आने वाले संस्कार है पूर्व से बुद्धि में उन संस्कार वशात व्यवहार होता है तो अज्ञा जब अज्ञानी थे आचार्य और ज्ञान प्राप्ति से पहले प्रमाद का संस्कार बुद्धि में होगा तो वह संस्कार ज्ञानोत्तर काल में भी कार्य करेगा नहीं तो ज्ञानी के द्वारा जो दिखता है अनुकूल प्रत, प्रतिकूल व्यवहार सबका सब अनुकूल ही नहीं होता है ना व्यासाद क्या नाम है वो दुर्वास आदि का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ दिखता है ये सब जो व्यवहार वो व्यवहार आते हैं बाधित तो अनुवृत्ति से जो संस्कार आ रहे हैं उस संस्कारों से होता है। वो संस्कार दोनों भी प्रकार के संभव है चित्त में यह है कि मात्रा अल्प रहेगी उसके कारण वो दोष की संभावना है संस्कार के अनुसार व्यवहार होता है वो स्वयं तो जानबूझकर के नहीं करता है हाँ ये हाँ शरीर नहीं वो भी प्रमा हाँ, तो द्वेश भी यानी राग द्वेष यदि न हो जैसे इच्छा भी तो मन का धर्म है ना तो पहले बताया था कि ज्ञानी में भी इच्छा होती है प्रारब्ध का भोगानुकूल प्रवृत्ति की प्रेरक तो ये ऐसे व्यवहार प्रवृत्ति या निवृत्ति में प्रयोजक होता है प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष और ये राग द्वेष ना हो तो प्रवृति निवृत्ति ही नहीं होगी और जिस किसी में भी प्रवृत्ति निवृत्ति दिख रही है तो उसका प्रयोजक रागद्वेष मानना पड़ेगा और के दो प्रकार ज्ञानी में जैसे पश्वादि विश्व अविशेषात का व्याख्यान करते हुए दो विकल्प करके पूछा सिद्धांतियों ने कि परोक्ष ज्ञानी का यदि ज्ञानी अविद्यावत पुरुष कैसे होगा ये पूछ रहे हो परोक्ष ज्ञानी में अविद्या ने अध्यास नहीं रहेगा ये पूछ रहे हो या अपरोक्ष ज्ञानी में तो परोक्ष ज्ञानी में तो अबाधित अध्यास रह सकता है अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अध्यास निवृत्त नहीं होता वो तो अबाधित अध्यास रहेगा परोक्ष ज्ञानी में भी और अप्रोक्ष ज्ञानी की यदि बात है तो तत्व समन्वयात्म में उसका उत्तर हम देंगे ऐसा टीका में आया धन वो टीका उत्तर यही आएगा कि बाधित अध्यास ज्ञानी में भी रहता है और अध्यास है तो अध्यास जिस कार्यक्रम संघात के साथ अहम अध्यास बाधित है उसके अनुकूल के प्रति बाधित राग प्रतिकूल के प्रति बाधित द्वेष होगा तभी अनुकूल में प्रवृत्ति प्रतिकूल में प्रतिकूल से निवृत्ति होगी अन्यथा नहीं तो यह कहा था कि बाधित अनुवृत्ति से अप्रोक्ष ज्ञानी का व्यवहार होता व्यवहार है प्रवृत्ति निवृत्ति और प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए उसका प्रयोजक राग-द्वेष जरूरी है वह रागद्वेश बाधित रहेगा आचार्य में और शिष्य में बाधित नहीं है आ, सत्य है तो जो आचार्य का बाधित तो रागद्वेष है शिष्य का अबाधित है उसके प्रशमन के लिए शांति ये कहा जा रहा है यानी प्रवृत्ति मात्र रागद्वेश प्रवृत्ति निवृत्ति मात्र रागद्वेश होगी और वह आ, जैसे अभिनेता की प्रवृत्ति निवृत्ति नाटक के समय बाधित रागद्वेष से होती है और आ, ये जो है बाकी की व्यवहार काल में जो है सत्य रागद्वेष से होती है ऐसे अभिनेता ने, की तरह ज्ञानी की प्रवृत्ति निवृत्ति बाधित होकर के होगी लेकिन द्वेष रहेगा उसका प्रवृत्ति निवृत्ति है तो बाधित रागद्वेश मानना पड़ेगा तो हो प्रमाद कृत विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमार्थ यम शांति उचित है इसलिए पानी की लकीर रेत पर खींची हुई लकीर और पत्थर की लकीर इसके उदाहरण देते हैं ना पानी की लकीर के तरह राग द्वेष व्यवहार उपयोगी मात्र अपरोक्ष ज्ञानी के होंगे रेत के लकीर के तरह परोक्ष ज्ञानी में रहेंगे और सर्वथा अज्ञानी में पत्थर के लकीर के तरह रहेंगे आप परोक्ष ज्ञानी के थोड़ा विचार करने से निकल जाएंगे जैसे हवा आई वो लकीर पर रेत जैसे तैसे बिठा दी तो लकीर मिट गई ऐसे रागद्वेष थोड़े से विचार से निवृत्त हो जाते हैं परोक्ष ज्ञानी के और अप्रोक्ष ज्ञानी के तो मात्र उतना व्यवहार करने के लिए ही वो आए थे और गए उसके लिए वो अलग से कोई प्रयत्न करने की उनको जरूरत नहीं है और ये जो मंगलाचरण है ये होता है शिक्षार्थ भी ग्रंथ के प्रारंभ में मध्य में तथा तो अंत में मंगलाचरण करना चाहिए ये आने वाले पीढ़ी को शिक्षा भी मिले इस दृष्टि से अंत में वो कर रहा है जब पूर्व आचार्य तथा तो शिष्य ये ऐसा करते थे तो हमें भी करना चाहिए इस दृष्टि से ये बताया जा रहा तो है तो प्रमाद शिष्याचार्यो प्रमाद्यायन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमार्थ यम शांति उच्चते ये शांति मंत्र हैं इसका उच्चारण कर लें सहना सह नो भुन सह वी कर् तेजस्वीधस्त मिषा वह ओ शाति शांति शांति ही तो सह नौ अवतु ऐसे चार पद निकालिए प्रथम वाक्य से स नौ अवतु तो स यानी वह उपनिषद प्रसिद्ध तत्पदार्थ परमात्मा पुरुष स शब्द से लेना स ये सर्वनाम है अवतु का करता है और ह शब्द प्रसिद्धि अर्थ में है निपा है तो उपनिषद प्रतिपाद्यत्वेन प्रसिद्ध परमात्मा वह नौ एने आवाम सह आवतु उत्तर वाक्य से सह इस निपात की अनुवृत्ति लाना तो ह स नउ सह अवतु ऐसा अन्वय होगा तो ह सह में से ह का अर्थ निकलेगा उपनिषद प्रसिद्ध स यानी परमात्मा नौ यानी हम दोनों की सह यानी साथ साथ अवतु यानी रक्षा करें तो ह स नौ सह अवतु का अर्थ निकला उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें शब्दार्थ तो साथ साथ रक्षा कैसे करें तो विद्या प्रकाशन विद्या का जो स्वरूप है शिष्य आचार्य में आचार्यत्व की रक्षा ये है कि आचार्य का मुख्य कर्तव्य है श्रुति कहती है जिससे जिज्ञासु उसके जिज्ञास अर्थ का बोध प्राप्त कर सके ऐसे शब्द प्रयोग द्वारा वेदों की व्याख्या करें परमात्मा के प्रतिपादक जो वचन है उपनिषद रूपी उन उपनिषदों की व्याख्या करें जिससे उपनिषद अर्थ जो जिज्ञास्य है जिज्ञासु का उसका बोध शिष्य को हो जिज्ञासु को हो तो माना जाता है आचार्यत्व की सुरक्षा हो लिया इसलिए विद्या स्वरूप प्रकाशन है कि आचार्य के मन में वे ही सब शब्द स्फुरित होर वाणी से निकले जिससे आचार्य उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय जो मैं के रूप में अनुभव करता है जो शब्दातीत है यथो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह है वह शब्दातीत तत्व शब्द से अपने शिष्य को लक्षित करा सके ऐसे शब्द मन में स्फूरितर वानी से निकल सके तो माना जाता है आचार्य के अंदर विद्या का प्रकाश है विद्या का स्वरूप प्रकाशित है और विद्या का विद्या स्वरूप का अभिव्यक्त होना ये वस्तु तंत्र है ना और वस्तु है परमात्मा इसलिए कहा कि वह परमात्मा जो मनसो मन है और वाचो है है और ज्ञान के मुख्य साधन यही दो हैं आचार्य के तो मन और वाणी तो आचार्य के मन तथा वाणी में ऐसी ही प्रेरणा करे जिससे शब्दातीत तत्व को आचार्य शिष्य को लक्षित करा सके शब्द से ही तो आचार्यत्व की रक्षा हो गई और शिष्यत्व की रक्षा है शिष्य भी जो उसका जिज्ञास्य है शब्दातीत अशब्द तत्व उसे आचार्य के द्वारा उच्चारित शब्दों से ठीक ठीक लक्षित कर सके ऐसा मन तथा श्रोत्र इंद्रिय को शिष्य के वह परमात्मा प्रेरित करे जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम है मनसो मनोयथ है नहीं तो कई बार होता है कि आचार्य के द्वारा उच्चारित जो शब्द है उसे मन स्रोत इंद्रिय में न होने से स्रोत इंद्रिय गृहित ही नहीं करती मन जिसका चिंतन करता है स्वाध्याय में बैठने के बाद भी जिस वस्तु का चिंतन करता है उन मानस शब्द उन उन वस्तुओं के निकलता है उसमें उसका मन तथा स्रोत्र इंदिर लगे रहता है मन से ही उच्चारण होता है मन से ही ग्रहण होता है वो पश्च मध्यमा तथा पश्चंती वाणी चलती रहती है और इधर एवखरी वाणी से निकले हुए शब्द ऐसे ही चले जाता है ऐसा ना हो तो शिष्यत्व की रक्षा मानी जाती है इसलिए दोनों के अंदर विद्या के स्वरूप का प्रकाश कराकर वह उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा शिष्य तथा आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें सहनौतु अवरक्षण धातु है ना और सह भुनक तु यहां पर भी प्रथम वाक्य से स, स और ह इन दो पदों को लाना और अर्थ निकलेगा ह स नौ स भुनक तू ये अन्वय होगा उपनिषद प्रसिद्ध वह परमात्मा हम दोनों को साथ साथ आ, पालन करें यहां भी भुज धातु पालन अर्थ में है वो होने से क्या नाम पर, परस्मय पद होने से भुज धातु आत्मने पदी होता है भोजन अर्थ में भूंगते होगा तो आ, आत्मने पद हुआ वो भोजन अर्थ निकलेगा और भुनकती का अर्थ निकलेगा पालन तो वह परमात्मा हम दोनों की साथ साथ विद्या के स्वरूप को प्रकट करके रक्षा करे ये कहा पहले और अब कहा जा रहा है कि विद्या का जो फल है विद्या का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति अस्थ तो प्रहाणा आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता आरभते हैं ना तो वेदांत का प्रयोजन है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान द्वारा समूल अध्यास की निवृत्ति अध्यास का प्रहण तो विद्या का फल प्रकाशन द्वारा पहले तो विद्या का स्वरूप प्रकाशित हुआ अब विद्या का जो फल है वह फल अभिव्यक्त करके हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें आचार्य की यद्यपि अध्यास निवृत्ति पहले ही हुई है लेकिन शिष्य का अध्यास जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक माना जाता है आचार्य का भी अभी आचार्यत्व पूरा नहीं हुआ इसलिए जनक जी को याज्ञवल जी कहते हैं ना कि मेरे पिता ने मुझे कहा है हा वो तो एक प्रश्न का उत्तर दिया तो कहते थे दस, दस की एक हजार एक हजार गाय आपको इस प्रश्न के उत्तर के निमित्त दान में दे रहा हूं लेकिन उन्होंने कहा नहीं ले सकता मैं अपना शिष्य जब तक कृतार्थ नहीं होता तब तक शिष्य से उस लेना नहीं चाहिए ऐसा मुझे अपने पिता की शिक्षा है हाँ। तो उस दृष्टि से विद्या भले ही आ गई लेकिन विद्या का फल जीवन में नहीं आया शिष्य के तो अभी आचार्य की भी आचार्यों तो की रक्षा नहीं है इसलिए कहा कि नौ सह ह स नौ सह भुनक उपनिषद प्रसिद्ध हुआ परमात्मा आ, विद्या का फल प्रदान करके हम दोनों का साथ साथ संरक्षण करें और सह वीरियम करवा बी अध्यास को निवृत्त कर दिया विद्या ने तो फल आ गया रक्षा हो हो गई लेकिन जैसे केनोपनिषद में कहा जाता है एक शंका हुई अवांतर कि अहम ब्रह्मास्मि विद्या उत्पन्न हुई उसने अध्यास को निवृत्त कर दिया और फिर वह क्षणिक होने के कारण अध्या अपना फल अध्यास की निवृत्ति करा करके स्वयं निवृत्त हो गई तो फिर दोबारा भ्रांति हो जाएगी अविद्या आ जाएगी जैसे कहीं तालाब पर काई जम जाती है उसको हटा देता है हाथों से और जल ले लेता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो काई फिर से पानी को ढक देती है ऐसे बुद्धि में फिर अध्यास छा जाएगा काई जैसे छा जाती है पानी पर तो कहा कि वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम तो विद्या अध्यास को निवृत्त करके जब स्वयं जाती है तो जाने से पहले ज्ञानी की बुद्धि में वीर्य संपादित करके जाती है और वह सामान्य वीर्य यानि सामर्थ्य नहीं अमृतम वीर्यम अविनाशी वीर्य अहम ब्रह्मास्मि यह विद्या ज्ञानी के बुद्धि में प्रदान करके चली जाती है और वह अविनाशी वीर्य फिर कभी भी ज्ञानी की बुद्धि को अध्यास रूपी काई से अवरुद्ध नहीं होने देता ज्ञानी की बुद्धि रूपी जो जल है उस जल में कभी काई को छाने नहीं देता वो हमेशा के लिए साफ कर देता है ये कहा यानी सत्य अध्यास बुद्धि नहीं होगी फिर और ज्ञानोत्तर काल में जो होगा व्यवहार वो बाधित अनुवृत्ति से होगा अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है तो, तो पश्वाधि अविशेषात को तो ध्यान में रखना ही लेकिन जैसे अज्ञानी का द्वैत अबाधित रहता है ऐसा अबाधित द्वैत कभी ज्ञानी को प्रतीत नहीं होगा जो द्वैत प्रतीत होगा वो पानी के लकीर के तरह उतने समय के लिए होगा इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि सह सह वीर्यम करवा वही तो आवाम यानी हम दोनों करवा वह का करता है हम दोनों उत्तम पुरुष है ना इसलिए वाम करता रहेगा तो वीर्यम सह करवा वही हम दोनों विद्या जनित सामर्थ्य का संपादन साथ साथ करें और आगे कहते हैं तेजस्विन अधतम अस्तु तेजस्वीनो इसे षष्टि का द्विवचन मान लो एक पद तो तेजस्वीनोह हो ऐसा होना चाहिए था आदेश छांदस है तेजस्विनोह षष्टि का द्विवचन बनेगा और आवयोह का विशेषण रहेगा अवयो का अध्याय करना तो आवयो तेजस्वीनोहो आवयोह तेजस्वीनोह का अर्थ है तेजस्वीनोह तो तेजस्वी जो हम दोनों है शिष्याचार्य हम दोनों का अधीतम यानी अध्ययनम ये उपलक्षण है अध्यापन का भी अध्ययन अध्यापन स्वधित पद का अध्याय करना तो स्वधीतम अस्तु तो आवयो पद का और स्वधीतम पद का अध्याय करके एक वाक्य बना तेजस्विनोहो तेजस्वीनो आवयो य स्वधितम अस्तु अस्तु का करता है अधितम यानी अध्ययनम अधितम शब्द का अर्थ है अध्ययनम तो हम दोनों का जो अध्ययन है का मतलब अध्ययन अध्यापन है यह स्वधितम अस्तु स्व स्वधितम यानी अधितम अध्यप अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन हो तो सु अधिकम हो जाएगा सफल अध्ययन अध्यापन हम दोनों का जो अध्ययन अध्यापन रूप व्यापार है यह स्वदित हो यानी सफल व्यापार हो और मां विद विषा ए तेजस्विना वधितम अस्तु इसके दो व्याख्यान करेंगे भाष्कर भगवान एक तो अभी जो मैंने बताया वो दूसरा तेजस्वी नौ अधितम अस्तु ऐसे तेजस्विना में दो पद निकालेंगे एक तेजस्वी अलग और नौ अलग तब नौ का अर्थ है अवयो और तेजस्वी अध्ययन का विशेषण हो जाएगा तो स्वधितम पद का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी नौ यानी अवयव अधितम तेजस्वी अस्तु हमारा अध्ययन अध्यापन तेजस्वी हो पहले एक पद करते हैं तो तेजस्विनो ये विशेषण बनता था अध्ययन करता अध्ययन अध्यापन करता का शिष्य आचार्य का और अभी तेजस्वी ये एक अलग पद निकालते तो अधितम का विशेषण बनेगा कि हम लोगों का अध्ययन अध्यापन रूप व्यापार तेजस्वी हो आदित्य जैसा चमकीला हो संसार में उदाहरण बन जा कि ये अध्या, अध्यापक और अध्यता करके। जाता तेजस्वी अध्ययन अध्यापन हुआ जैसे यमराज जी का और नचिकेता का अध्ययन अध्यापन तेजस्वी है ऐसा हम लोगों का अध्ययन अध्यापन तेजस्वी हो मां विद वही तो लंबे समय तक ब्रह्म विद्या की साधना हुई है तो साथ साथ रहते हैं तो त्रिगुणात्मक जो कार्यक्रम संघात हैं जगत की आत्मा को छोड़कर के आत्मा एक त्रिगुणातीत है ना और चौदहवे अध्याय में भगवान ने कहा गीता में कि संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो तीनों गुणों से युक्त ना हो बाकी तो सब भगवान की उपाधि भी गुणत्रय से युक्त है तो कार्यक्रम संघात गुणत्रयात्मक होने के कारण उसमें तमोगुण का कार्य मोह रजोगुण का कार्य दुख राग द्वेष और सत्गुण का कार्य सुख तथा ज्ञान ये सभी उपाधि में न्यूनाधिक रहेगा कम ज्यादा रहेगा तो रजोगुण तमोगुण भी शिष्य तथा आचार्य दोनों के भी कार्यक्रम संघात के उपादान कारण होने से उनका भी जो दोष है वह कार्यभूत शिष्य तथा आचार्य की उपाधि में आएगा ना तो वो जो दोष है गुण दोष है एक दूसरे के साथ साथ रहते हुए दिख ही जाते हैं और उन गुण दोषों को लेकर के हम एक दूसरे के मन में गुण दोषों की गांठ बांध करके हमेशा के लिए न रखें इस दृष्टि से यहां पर ये प्रार्थना है कि मां विद विशा वही हम आपस में एक दूसरे के प्रति राग रागद्वेश ना हो साथ साथ रहते समय जो एक दूसरे के गुण दोष दिखे वह हम मन में न रखें मन में रहेंगे गुण दोष तो राग द्वेष होगा ही होगा हाँ द्वेश गुण दोष दिखेंगे वो उससे गुण दोषों के कारण राग द्वेष बने ना हमारे मन में भाष्य है आज इसको पूरा किया जा। तो सह नौ जाने आवाम अवतु यानी पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशन तो विद्या के स्वरूप का प्रकाशक बन करके हम दोनों की साथ रक्षा करें तो अव तुके कर्ता विषयक जिज्ञासा है कि कह कौन रक्षा करें तो कहते है स एव परमेश्वर वो जो परमेश्वर है का अर्थ कर दिया एव और स का अर्थ कर दिया सही वह परमेश्वर परमेश्वर तो वह परमेश्वर ही हम दोनों की और कौन तो उपनिषद प्रकाशित उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा हमारी साथ साथ रक्षा करें किंच नौ भुनक तत्फल प्रकाशन नौ पालयतू तो तत्फल यानी विद्या का जो फल है वह उसका प्रकाश करके यानी अध्यास को निवृत्त करके ब्रह्मात्म एक तो को अनावृत करके हमारी क्योंकि वही तो है ना परमात्मा ही यानी ज्ञात ब्रह्म ही संसार वृक्ष का उच्छेदक है अज्ञात ब्रह्म संसार का संपोषक है सत्तास्पूर्ति प्रदायक है द्वैत को सत्तास्पूर्ति किससे मिल रही है अधिष्ठान से ही वो अधिष्ठान जब तक अज्ञात है तब तक संसार रहता है और अधिष्ठान के ज्ञात होते ही अध्यस्त निवृत्त होता है तो अधिष्ठान का ज्ञान तो विद्या हुई और विद्या का फल है अध्यस्त की निवृत्ति तो तत्फल है अधिष्ठान का ज्ञान रूपी विद्या का फल अध्यस्त की निवृत्ति और उस अध्यस्त की निवृत्ति यानी अधिष्ठान का एक प्रकार से अनावृत होना वह करा करके हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें और सहैव आवाम विद्याकृतम वीर्यम वीरियम यानी सामर्थ्यम करवा वही निष्पादया वही तो विद्याकृत जो वीर्य हैं सामर्थ्य हैं वह हम दोनों साथ साथ संपादित करें और किंच यानी यानि हो आवयोर यद अधितम तत् स्वधितम अस्तु तेजस्वी हम दोनों का जो अध्ययन अध्यापन है वह स्वधित हो सफल सिद्ध हो अथवा तेजस्वीनों का इस प्रकार व्याख्यान करना कि तेजस्वी नो यानी आवाभ्याम यत अधितम हमारे द्वारा जो अध्ययन अध्यापन किया गया वह तेजस्वी अस्तु तद अतिव तेजस्वी अस्तु ये, ये कह रहे हैं ना कि तद अतिव तेजस्वी यानी वीरवद अस्तु इत और माँ विदिषा वही हम आपस में एक दूसरे के प्रति जो गुण दोष दर्शन से होने वाले राग हैं वह न करें तो अन्योन्यम प्रमाद शिष्याचार्योन्यम प्रमाद्रीत अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम निमित्त द्वेश कि प्रमाद प्रमादवशात कभी शिष्य से आचार्य का अनादर हुआ हो प्रश्नादि पूछते समय या प्रश्नादि का उत्तर देते समय आचार्य के द्वारा शिष्य की अवहेलना हुई हो तो उससे जो द्वेष होने की संभावना है वह न हो तो शांति, शांति, शांति, इति सर्वविध सर्वविध हैं, त्रिविध है आध्यात्मिक आधिभतिक आधिदैविक तीनों प्रकार के दोषों का उपशम ये हो इस दृष्टि से तीन बार शांति इस पद का उच्चारण है इस प्रकार द्वितीयध्या द्वितीयध्याय समाप्त तृतीया वल्ली तृतीयावी और आगे हैं इति इति भाष्य तृतीया वल्ली हैपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याल्ता आचार्य गोविंद भगवत भगवत्यद शिष्य श्रीमद्आचार्य श्रीशंकर भगवत काठकोपनिषद्भाष्ये अध्याय स इति उपनिषद भाष्य टीकायाम द्वितीय अध्याय काठकोपनिषदभाष्य टीकायाँ द्वितियाध्याल सी पर श्रीमत्परमसपरिराजकाचार्य श्रीमत शिष्य आनंद ज्ञान उपनिषद भाष्य व्याख्याने द्वितीय ध्या, द्वितीय अध्याय जान विरचि काषद्भाष्ये व्याख्या द्वितीयाध्यासमेंय अच्छ उसका हिंदी व्याख्या का एक टिप्पणी भी जगह जगह पढ़ी थी ना हम लोगों ने तो टिप्पणी कारण भी अंत में एक श्लोक लिखा है उसका अर्थानुसंधान कर ले आदित्याचार्य पादे भो विष्णुदेवाख्य भिक्षुणा गिरिना स्वनस्तुष्टी निरमायी सुटिपणम आचार्य पादे भ विष्णु विष्णुदेवाख्य भिक्षुणा गिरी आधित्य लिखी खाली और फिर स्वमनस्तुष्टये सुटिप्पणम निरमाई ऐसा लगा अन्वय करना कि विष्णु विष्णुदेव देव नामक जो गिरी नामा सन्यासी सन्यासी तो विष्णु देवानंद गिरी नामक संयासी के द्वारा ये विष्णुदेवाख्य भिक्षुना गिरीना इतने का अर्थ निकलेगा विष्णु देवानंद गिरी नामक संन्यासी के द्वारा आचार्य पादेभ्य अपने विद्याचार्यों से विद्या का अध्ययन करके अदीत्य अध्ययन करके वेदांत का और गिरिना स्व हिरिना वो तो गिरिना हो गया तो स्वमन तुष्टी सुटिपनम निरमाई किसी को उपदेश करने के लिए नहीं अपने मन को संतोष प्रदान करने के लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपनी तृप्ति के लिए स्वान्त सुखाय सुटिप्पणम निर्माई ये उपनिषद के मूल मंत्र भाष्य तथा तो आनंद गिरीटी के गहराई को प्रकट करने वाला ग्रंथ लिखा टिप्पणी लिखी तो इस प्रकार ये कठोपनिषद का विचार संपन्न होता है इसके बाद आ रहा है प्रश्नोपनिषद का क्रम